श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वजन वियोग श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू का गहरा प्रेम संबंध मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के प्रति कितनी भक्ति श्रद्धा किया करते थे हमने श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय से उस विषय में बहुत कुछ सुना है उस संबंध में संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में मथुर बाबू की यह धारणा बन चुकी थी कि वे उनके इहलोक तथा परलोक के एकमात्र आश्रय तथा अवलंबन स्वरूप है दूसरी ओर उनके प्रति श्री कृष्ण देव की कृपा भी असीम थी स्वतंत्र स्वभाव श्री कृष्ण देव कभी मथुर बाबू के किसी किसी कार्य से असंतुष्ट होते हुए भी तत्काल ही उसे भूलकर कर उनकी समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उनके ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण के निमित्त प्रयास करते थे श्री रामकृष्ण देव तथा मथुर बाबू का संबंध कितना गहरा प्रेमपूर्ण तथा अविच्छेद्य था निम्नलिखित घटना से इसका पता चलता है एक दिन भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू से कहा मथुर तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक मैं यहां दक्षिणेश्वर में रहूँगा यह सुनकर मथुर बाबू भय से सिहर उठे क्योंकि वे जानते थे कि साक्षात जगदम्बा ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर का अवलंबन कर उनकी तथा उनके परिवार वर्ग की रक्षा कर रही है इसलिए श्री रामकृष्ण देव के उस कथन से उन्होंने समझा कि उनकी मृत्यु के बाद श्री राम देव उनके परिवार वर्ग को त्याग कर चल देंगे तब तो अत्यंत दीनता के साथ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा यह क्या बात है बाबा मेरी पत्नी तथा पुत्र द्वारका नाथ की भी आप पर विशेष भक्ति है मथुर बाबू को दुखी देख श्री रामकृष्ण देव बोले अच्छा जब तक तुम्हारी पत्नी तथा दुआरी द्वारका नाथ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा और सचमुच हुआ भी यही श्रीमती जगदम्बा दासी तथा द्वारका नाथ के देहावसान के कुछ दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव ने सदा के लिए दक्षिणेश्वर को त्याग दिया सन अठारह सौ ईस्वी में श्रीमती जगदंबा दासी का निधन हुआ उसके बाद तीन वर्ष से कुछ अधिक काल तक श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहे थे दूसरे किसी दिन मथुर बाबू ने श्री राम कृष्ण देव से कहा था क्यों बाबा तुमने जो कहा था कि तुम्हारे भक्त भक्तवृंद का आगमन होगा अभी तक तो उनमें से कोई भी नहीं आया यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव बोले पता नहीं बाबू माँ कब तक उनको लाएगी किंतु वे सब आएंगे यह बात स्वयं माँ से ही मुझे विदित हुई है उन्होंने और जो कुछ मुझको दिखाया है क्रमशः वह सभी सत्य सिद्ध हुआ है किंतु यह बात क्यों सत्य नहीं हुई यह कौन जान सकता है यह कहकर श्री कृष्ण देव खिन्न होकर सोचने लगे कि क्या उनका वह दर्शन भ्रमात्मक रहा उन्हें दुखी देखकर मथुर बाबू अत्यंत व्यथित हुए तथा उन्होंने अनुभव किया कि उस विषय को छेड़ना उचित नहीं हुआ है तदनंतर बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा बाबा चाहे वे आए या न आए मैं तो आपका सदा सदानुरक्त भक्त विद्यमान हूँ तो फिर आपका दर्शन कैसे असत्य हो सकता है मैं अकेला ही सौ भक्तों के बराबर हूँ इसीलिए माँ ने कहा होगा कि अनेक भक्तों का आगमन होगा श्री रामकृष्ण देव बोले पता नहीं बाबू तुम जो कह रहे हो संभवतः वही होगा मथुर बाबू ने उस प्रसंग को और आगे न बढ़ाकर दूसरी बातों की चर्चा छेड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव को वह बात भुला दी श्री रामकृष्ण देव के निरंतर सत्संग के प्रभाव से मथुर बाबू के हृदयगत भावों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ था इस ग्रंथ के गुरु भाव नामक खंड में हमने अनेक स्थलों पर उसका उल्लेख किया है शास्त्रों का कथन है कि मुक्त पुरुषों के सेवक वृंद उनके द्वारा अनुष्ठित शुभ कर्मों के फल को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं अतः अवतार पुरुषों के सेवक के लिए विविध दैवी संपद का अधिकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है संपद विपद सुख दुख मिलन वियोग, जीवन मृत्यु रूपी तरंगों से व्याप्त काल के अनंत प्रवाह से क्रमशः बंगाल 1278 साल सन अठारह ईस्वी का इस धराधाम में उदय हुआ श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू का संबंध घनिष्ठतर होकर उस समय उनका पंद्रहवा वर्ष प्रारंभ हुआ वैशाख तथा ज्येष्ठ के महीने बीतकर कर आषाढ़ का आधा भाग बीत गया ऐसे समय श्रीयुक्त बाबू ज्वर में ज्वर से पीड़ित होकर शैयाग्रस्त हुए क्रमशः व रोग बढ़कर सात आठ दिन के अंदर ही उसने भ्रम का रूप धारण किया तथा उनकी बोली भी बंद हो गई श्री रामकृष्ण देव पहले से ही यह समझ गए थे कि माँ उनके भक्त को अपने स्नेहमय गोद में स्थान दे रही है मथुर बाबू के भक्ति व्रत का उद्यापन हो चुका है इसलिए उनको देखने के निमित्त प्रतिदिन वे हृदय को भेजते थे पर वे स्वयं एक दिन भी उन्हें देखने नहीं गए धीरे धीरे उनका अंतिम दिन आकर उपस्थित हुआ अंतिम काल सनिकट देखकर कर, देख कर मथुर बाबू को कालीघाट लिवा ले जाया गया उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को भी उन्हें देखने के लिए नहीं भेजा किंतु अपराह होते ही दो तीन घंटे के लिए वे गंभीर भाव में निमग्न हो गए तथा दिव्य शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से भक्त के समीप उपस्थित होकर उन्होंने उसे कितार्थ किया अत्यंत पुण्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोक में उन्होंने स्वयं उसको आरूढ़ कराया भाभाव्य शंग होने पर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को अपने समीप बुलाया उस समय पाँच बज चुके थे उन्होंने कहा श्री जगदम्बा के सखियों ने मथुर को अत्यंत आदरपूर्वक दिव्य रथ पर उठा लिया उसकी आत्मा श्री देवी लोक में चली गई तदनंतर गहरी रात्रि में काली मंदिर के कर्मचारियों ने आकर हृदय को समाचार दिया कि सायंकाल पाँच बजे मथुर बाबू का देहांत हो गया इस प्रकार से पुण्य लोक में गमन करने पर भी भोग वासना का संपूर्ण क्षय न होने के कारण परम भक्त मथुर बाबू को पुनः इस धरनी तल पर वापस आना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव के मुख से अन्य किसी समय हमने यह बात सुनी है तथा अन्यत्र इसका उल्लेख किया है